महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टपचाशतमोध्याय यज्ञ की समाप्ति एवं आस्ति का सर्पों से वर प्राप्त करना सो शो याच इदमत्यद्भुत चास्तिशुश्रुम तथा छंद्यम ऐिते नही इंद्रह नाग परो राजा उग्र कहते हैं सोनक आस्तिक के संबंध में यह एक और अद्भुत बात मैंने सुन रखी है कि जब राजा जन्मेदय ने उनसे पूर्वोक्त रूप से वर मांगने का अनुरोध किया और उनके वर मांगने पर इंद्र के हाथ से छूट कर गिरा हुआ तक्षक नाग आकाश में ही ठहर गया तब महाराज जन्मेजय को बड़ी चिंता हुई हु दिप्ते विधिवत वसुरे तसी न स्म स्राप तद भय पीड़ित क्योंकि अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्जवलित थी और उसमें विधिपूर्वक आहुतियाँ दी जा रही थी तो भी भय से पीड़ित तक्षक नाग उस अग्नि में नहीं गिरा सौनक उवाच किम सुततेषा विप्राणाम मंत्रामो मनीषिणाम न प्रत्यत तदाग्नऊपात न तक्षक सौनक जी ने पूछा सूत उस यज्ञ में बड़े बड़े मनीषी ब्राह्मण उपस्थित थे क्या उन्हें ऐसे मंत्र नहीं सुझे जिनसे तक्षक शीघ्र अग्नि में आगिरे क्या कारण था जो तक्षक अग्निकुंड में न गिरा सो उग्र सर्वाजी ने कहा सोनक इंद्र के हाथ से छूटने पर नाग प्रवक्षक भय से थर्रा उठा उसकी चेतना लुप्त हो गई उस समय आस्तिक ने उसे लक्ष्य करके तीन बार इस प्रकार कहा तब तक छत पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में लटक रहा हो ततो राजा ब्रविद वाक्यम सदस्योदिश कामेतवत्म यथास्ति कश्य भाषित तदनंतर सभासदों के बार बार प्रेरित करने पर राजा जनमेजय ने यह बात कही अच्छा आस्तिक ने जैसा कहा है वही हो सम्यता दर्म पन्नगा सन्वनाम प्रियतायास्क सत्यम सुतवचोस्तु तत् यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए नाग गण कुशल पूर्वक रहें और ये आस्तिक प्रसन्न हो साथ ही सूर्य की कही हुई बात भी सत्य हो तथो हल हला शब्द प्रीतिद समात आस्तिक तथ पर सय्ञ पांडव य प्रेतमाश्चा भगवद्राजा भारतो जनमेजय जन्मेजय के द्वारा आस्तिक को यह वरदान प्राप्त होते ही सब और प्रसन्नता बढ़ाने वाली हर्षधनी छा गई और पांडववंशी महाराज जन्मेजय का वह यज्ञ बंद हो गया ब्राह्मण को वर देकर भारत भरतवंशी राजा जन्मेजय को भी प्रसन्नता हुई ऋद्वि सो ये त्रशागता ते प्रद सहस्र उस यज्ञ में जो ऋत्विज और सदस्य पहारे थे उन सबको राजा जन्मेजय ने सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में धन दान किया लोहिताक्षा सुताय तथा सपथे विभू यनो तस्तत्रे सर्प सत्र निवर्तरे निम्त ब्राह्मणेट तस्मे विद्दू द्वा द्रव्यम योजनाचादना अप्रमेय पराक्रमः तत चकारा लोहिताक्ष सूत तथा शिल्पी को जिसने यज्ञ के पहले ही बता दिया था कि इस सर्प सत्र को बंद करने में एक ब्राह्मण निमित्त बनेगा प्रभावशाली राजा जनमेजय ने बहुत धन दिया जिनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है उन नरेश्वर जन्मेजय ने प्रसन्न होकर यथा योग्य द्रव्य और भोजन वस्त्र आदि का दान करने के शास्त्रीय विधि के अनुसार भोभृत स्नान किया आस्कयामा सृहान सुसंस्कृत राजा प्रीतमना प्रीतृत्यम मनीषिण पुनरागमनम कार्यमिति चैनम वचो ब्रवीत भविष्य सदस्यो मे वाजिमेधे महाक्रतऊ आस्तिक शुभ संस्कारों से संपन्न और मनीषी विद्वान थे अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेने के कारण वे कृतिकृत्य एवं प्रसन्न थे राजा जन्मेजा ने उन्हें प्रसन्न चित्त होकर घर के लिए विदा दी और कहा ब्रह्मण मेरे भाभी अष्टमेध नामक महायज्ञ में आप सदस्य हो और उस समय पुनः पधारने की कृपा करें तथेत प्रदुद्राव तदास्तिको मुदा युत पिता स्व कार्यम अतुल तो सहित पार्थिव आस्तिक ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने अनुपम कार्य का साधन करके राजा को संतुष्ट करने के पश्चात वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया स ग्वा परम प्रेतो मातुर मातरम चम अभिगस््योपह्य तथा वृत्तम नवेदयत वे अत्यंत प्रसन्न हो घर जाकर मामा और माता से मिले और उनके चरणों में प्रणाम करके वहाँ का सब समाचार सुनाया सो प्रिय वहि आस्तिकीत बुचूर उग्र शिवाजी कहते हैं सोनक सर्प सत्र से बचे हुए जो जो नाग मोह रहित हो उस समय वाषुकी नाग के यहाँ उपस्थित थे वे सब आस्तिक के मुख से उस यज्ञ के बंद होने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए आस्तिक पर उनका प्रेम बहुत बढ़ गया और वे उनसे बोले तुम कोई अभिष्ट वर मो भूय किम ते प्रियम करवा माध्य विद्वन्े वोक्षिता सर्वे कामम किम ते करवाद्यवत्स वे सब के सब बार बार यह कहने लगे विद्वन् आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें वश्य तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें आस्तिक उवाच। सायं प्रातर्ये प्रसन्नात्मूपा लोके विप्रा मनवाए परेपी धर्माख्यान ये पठि ऋजुर्मेदम तुष्म किंचितिद चातु सा ने कहा नागगण लोक में जो ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे उसे आप लोगों से कोई भय न हो तस्प्युक्तों भागिने यसत्यम काम बेवरते प्रत्यायुक्ता कामितम सर्वशस्ते कर्तारस्मा रवणाम भागिने य सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले प्रियवश्य तुम्हारी यह कामना पूर्ण हो भगने पुत्र हम बड़े प्रेम और नम्रता से युक्त होकर सर्वथा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे असितम असित सुनीत स्मरे सर्प भय जो कोई असित आर्तिमान और सुनीत मंत्र का दिन अथवा रात के समय स्मरण करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा यो जरत्कार उजा तो जरत्कार महायसा आस्तिक सर्प सत्य जो पन्नगान तम स्मरन तम महाभागान मंत्र और उनके भाव इस प्रकार हैं जरतकारु ऋषि से जरतकारु नामक नाग कन्या से जो आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्प सत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ महाभाग्यवान सर्प तुम लोग मुझे मत डसो सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मेजय ते आस्तिक वचन स्मर महाविशर्प तुम भाग जाओ तुम्हारा कल्याण हो अब तुम जाओ जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका स्मरण करो आस्तिक से वच श्रुता यह सर्पो न निवर्तध्य मूर्धि यथा जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसके फन के शीश में शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे शोत्रिवाच सुक्तस्तु तिजेन्द्र सामगतस्त भुजगेन्द्र मुख्य संप्राप्य प्रीति विपुला महात्मा ततो गनाथ दध्रे मोक्षय भुजगा सर्प सत्रजोत्तम जगाम काले धर्मात्मा दिष्टापुत्रपौत्र उग्रसभाजी कहते हैं विप्रवरसौनक उस समय वहां आए हुए प्रधान प्रधान नागराजों के इस प्रकार कहने पर महात्मा आस्तिक को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई तदनंतर उन्होंने वहां से चले जाने का विचार किया इस प्रकार सर्प सत्र से नागों का उद्धार करके द्विजश्रेष्ठ पर धर्मात्मा आस्तिक ने विवाह करके पुत्र पौत्रादि उत्पन्न किए और समय आने पर प्रारब्ध शेष होने से मोक्ष प्राप्त कर लिया मयास्तिकं यथावत् इख्यानम मैस्तिवीर्ति सर्पेभ्यो न भयम विद्यते क्विह इस प्रकार मैंने आपसे आस्तिक के उपाख्यान का यथावत् वर्णन किया है जिसका पाठ कर लेने पर कहीं भी सर्पों से भय नहीं होता यथाकथित ब्रह्मण प्रमते पूर्वज तब पुत्रा ऋर्वे प्रीत पृक्षते भार्ग गौतम यदवाक्यम शुतम चा तथा चथित आस्तिकस्य आस्ति कबीर्भिप्रीमच्चरित महादि ब्रह्मण भृगवंशिरोमणि आपके पूर्वज प्रमति ने अपने पुत्र रु के पूछने पर जिस प्रकार आस्तिकोपाख्यान कहा था और जिसे मैंने भी सुना था उसी प्रकार विद्वान महात्मा आस्तिक के मंगल में चरित्र का मैंने प्रारंभ से ही वर्णन किया है श्रुवा धर्मेष्टनम आस्तिकम पुण्यवर्धनम तम पृष्ठवासी सुमहद्रह्म कौतूहल मरिंदम आस्तिक का यह धर्म मैं उपाख्यान पुण्य की वृद्धि करने वाला है काम क्रोधादि शत्रुओं का दमन करने वाले ब्राह्मण कथा प्रसंग में डुंडुब की बात सुनकर आपने मुझसे जिसके विषय में पूछा था वह सब उपाख्यान मैंने कह सुनाया इसे सुनकर आपके मन का महान कौतूहल अब निवृत्त हो जाना चाहिए इसे श्री महाभारती आदिपर्वणि आस्तिक सर्पत्र अष्ट पंचाशतमोध्या